चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे समान्य विद्वद्गण सज्जनो माताओ अब् अपने जीवन को सफल बनाने के संबंध में विचारों को सुनेंगे सुनाए जब व्यक्ति किसी मंत्र की व्याख्या सुनता है उपदेश सुनता है किसी पुस्तक में कुछ पढ़ता है कोई विशेष चर्चा सुनता है तो वहां से वो व्यक्ति तत्काल कुछ ऐसी बातें पकड़ता है जिससे उसका जीवन उन्नत हो जावे अथवा एक ऐसे अंश को सुनता है जिससे वह अपने जीवन में आने वाले बाधक को समझ आपने मंत्र पढ़ा यदि मैं ध्यान दो मैं विचार करो तो इसका प्रभाव रहेगा कि अच्छा अगे हमको सत्य और सत्ते के विषय में और यहां तक वो विराम दे देता और विशेष व्यक्ति जो है से जो देखता है वो इसके एक एक शब्द को इस शब्दो से लेता है कि ईश्वर सत्य और असत्य के विषय में कैसे सोचता है या क्या व्यवहार करता है मंत्र का भाव कौन सुनाएगा आप में से अब जो पढ़ा मंत्र याद है आपको मंत्र बोलो क्या था सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसी पस्प्र धाते सत्यम यदरत सोमोवती हंत्या तो इसका अर्थ कैसे करोगे आप विज्ञान चिकितुषे जनाय mm. उत्तम ज्ञान की चाहना करने वाले मनुष्य के लिए mm. सच्चा सच सच्च वचसी सत्य और असत्य वचन पस्प्रिधाते परस्पर स्पर्धा करते हुए सामने आते हैं mm. तयोर य सत्यम उनमें से जो सत्य है यतर ऋजी वह सरल होता है ऋजु होता है तदित सोमोति उसकी अंतर्यामी परमात्मा सोम रक्षा करता है अंत्यासत और असत्य हत्या करता है आपने ये पढ़ा सुना तो क्या आप इसी संविधान को इसी ईश्वर के व्यवहार को क्या कुछ अपना चुके या नहीं अब तक या कैसा रहता है अर्थात जो आपके सामने सत्य और असत्य आते हैं उसमें से असत्य को तो आप मारते रहते हैं हटाते हैं और सत्य का आप व्यवहार करते हैं यह ऐसा होता है कि सत्य असत्य के जानने पर भी आप असत्य का पक्ष ले लेते हो <coughs> कौन सुनाएगा आप बोलो स्तवन जी कभी कभी अल्पजयता अल्पजयता के कारण असत्य का पक्ष है? ले लेते हैं आपके मन में ये बात पूरी बैठी या नहीं कि सर्वदा सर्वथा सब प्रकार से हम सत्य पर ही चलेंगे असत्य पर कभी नहीं चलेंगे ऐसी स्थिति है अथवा जहां असत्य से लाभ होंगे वाँ वाँ हम असत्य व्यवहारे ऐसा पक्षि ह सब प्रकार से, सब व्यवहारो मे सर्वादा सर्व सत्य व्यवहारे असत्य का नहे ऐसा निर्णय जिने बता कौन को है कौन कोन ये इो ये समझते है कि जा जा लाभ होगा Hmm? जीवन की रक्षा होती होती होगी जैसे है वहाँ वहाँ हम जीति वा थू बोलेगे वो को को है जी? बताओ। या अभि संशय है ऐसा भी हैसा अभि विषय मे उशय कोसा कासा संशय है, है।, है। हा जी क्या नाम आप बोलेंगे कैसा लगता है जैसा लगता है वैसा सुनाओ कभी कभी आ सकते में कुछ कुछ लाभ नजर आता है हाँ ये तो ये तो सभी के सामने आती हैं स्थितियां अनेक स्थलों पर व्यवहारों में झूठ से लाभ दिखाई देता है ऐसी स्थिति सबके सामने आती है आती रहती है उसको समझना वो जो लाभ प्रतीत होता है उसको परमाणु से खंडित करना कि वास्तव में ये जो लाभ दिखाई देता है ये वास्तविक लाभ नहीं है अथवा जितना ही लाभ दिखाई देता है इसके विपक्ष में हानि बहुत बड़ी है सकते ही मानना, सकते ही जानना, सकते सत्यना करना इस बात को लेके पूरा पर लगाने वाले व्यक्ति पूरे भारत में कितने मिलेंगे बताओ, दश मिल जाएंगे क्या, कितने अरब और आगे कितने काख आपकी दृष्टि में बताओ कौन बताएगा कितने व्यक्ति मिल जाएंगे जो जो इस बात को लेके चलते हैं कि मैं सत्य ही जानूंगा सत्य ही मानूंगा सत्य ही बोलूंगा सत्य ही करूंगा ऐसे लोग पूरा जोर अपनी ओर लगाने वाले कितने मिलेंगे कोई बताना चाहे तो बताओ हुँ? एक भी नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा वर्तमान में अच्छा। अब देख लो और आप आज एक जैसे नहीं मिलेगा मान के चलो वो ये आप ऐसा बनना चाहें आज तो आप क्या ऐसा बन के तैयार हो जाएंगे या ऐसा बन सकते हैं या आप बनना चाहते हैं क्या ये बताओ कौन बनना चाहते हैं ऐसा ही कि मैं ऐसा ही बनूंगा है? अच्छा अच्छा जो नहीं चाहते बता या वो ये सोचते हैं कि अभी में है कि हि परीक्षा कोटि मे है कि कोसा पक्षे ये आप देखते है ये दो मान्य स्थिति मनुष्य समुदायती आदर्शवाद क स्थिति रति अवसरवाद स्थिति रति इमे है, तो आदर्शवादी इस पक्ष को लेकर चलता है सदा सत्य जानना मानना बोलना करना ही ठीक है अवसरवादी कहता है नहीं जहां-जहां लाभ होता है जहां जहां हमारे प्राण बचते हैं जहां जहां जो है कष्टों से हम बच पाते हैं अर्थात वहां वहां हमको झूठ बोल देना चाहिए शेष जगह पर सत्य बोलना चाहिए अच्छा लोगों ने बोल के देख लिया अवसरवाद का रूप ले लिया क्या सुखी हुए लोग क्या समझाया फिर बोलो आपने ये समझा कि भारत में तो एकाध व्यक्ति मिलना कठिन है तो सब ने अवसरवाद को अपनाया ऐसा मान लिया हमने अब क्या हमारा जीवन उन्नत हुआ क्या हम दुखों से बच गए क्या हमको सुख अधिक हो गया अब जो स्थिति है पूरे भारत को देखो अवसरवाद के ही लोग हैं लगभग लग लग, एकाध को छोड़ो तो क्या उसमें सुख की उन्नति हुई दुख का ह्रास हुआ परिणाम यह है कि अज्ञान अधर्म अन्याय और दुख अधिक बढ़ गया उस पक्ष को मानने पर आज थोड़ा सा ये मान के चलो यही लोग एक अरब के लगभग भारत के लोग इसी पक्ष को मान के चलते सर्वदा सत्य ही जानना मानना बोलना ऐसा मान के चलो थोड़ी जगह कल्पना करो ऐसा मान के चलते तो आज जितना सुख है उसे कितना अधिक सुख होता आज जितना विश्वास है उसे कितना विश्वास अधिक होता आज भारत का जो अधोपतन हुआ वो कितना हुआ है और उसमें कितना ऊंचा भारत होता सबको माप के देखो परिणाम ये दिखता है कि जो आदर्श जीवन है वो व्यक्ति लिए और समाज के लिए होता है और अवसरवाद का जो जीवन है अपने लिए दूसदा कोसा की की ऐ बा मिलिता बा औा मिलने परमते है कि बुरा अच्छा दोनों होंगे ऐसा करने से और ए, अच्छा कुछ अधिक होगा बुरे से हानि लाभ की बात आती है ना कभी तो वहां पर उस अच्छे को उसके अपेक्षा से अच्छा मान लिया जाता है क्या समझे आप उस बुरे की अपेक्षा अच्छे को अच्छा मान लिया जाता है वो अपेक्षा से अच्छा होता है एक आदर्श के रूप में अच्छा नहीं होता जैसे दो राजाओं का युद्ध हो रहा उसमें युद्ध के नियम है कि इन इन नियमों से युद्ध होगा इसके विपरीत आम युद्ध नहीं करेंगे अब जब विरोधी व्यक्ति ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया मारकाट मचाई आदर्श व्यक्ति मान लो वहां पर यदि आदर्शों के आधार पर उसको हराता है मारता है तो वास्तवों में आदर्श है यदि कुछ नियम भंग करके मारता है उस व्यक्ति को तो उस अन्यायकारी से उसका अच्छा पक्ष है उसने भी तो नियम भंग नेम भंग तो उसने भी किए और नियम भंग ये भी करके मारता है तो इसको अच्छा माना जाता है उसकी अपेक्षा क्या समझ माया और यदि आदर्श रूप में ही मारता उसको तो ये आदर्श माना जाता है भाई इसने पूर्ण रूप आदर्श रूप में ही मारा उस व्यक्ति को नियम भंग करके नहीं जैसे कि आप सुनते रहते हैं महाभारत में उसका युद्ध था ये नियम था भाई जंगा के नीचे यहाँ पर गदा मत मारो यहाँ पर न मारो ये नियम बना रखे थे जी अब जब देखा कि भाई ये व्यक्ति तो बस में आएगा नहीं अन्यायकारी भी है तो वहां नियम भंग करके उसको मार डाला समझे नहीं समझा जिस समय द्रोणाचार्य की घटना आती है उस समय जब पांडवों ने यह सोचा ये व्यक्ति बहुत भयंकर घमासान युद्ध चला रहा है तब इसको रोकया तो पुत्र अो है अति मोह है अश्व नाम को मारो। और इसके कानों में ये घोषणा कि अश्व हता है तो योजना बाइे बताया जाता है या पडेगे आपजी को तथामा हे ऐसारिके कान मङ्ग तो जूट जूट बोलने वाला है। बोलता। को माना है। माना उसको करो। <laughs> के सत्यवादी धर्मी विनाशकारी युद्ध न रोके सत्य बोलना आ पड़े। तो संकटे क्या योजना बाइि जी यो अश्व थाना नाम का तो हाथी मार दिया एक बात और कहा गया अश्वथामा हत जो बोले उसके कान में आवाज गई पता नहीं मनुष्य मारा गया या हाथी मारा गया ऐसी आवाज बोली को सुना ही नहीं दिया समझे आईने बात अब ये जो है अगली घटना जिस समय यह स्थिति आती है कि ये मुंह में बेटे के शोक में अस्त्रस्त्र से छोड़ बैठे हैं अब वो बेचारे दुखी हैं बिल्कुल भूल भूलगे युद्ध करना बंद कर दिया और अर्जुन देखते हैं कि इसने अस्त्र से छोड़ दिए अस्त्र शस्त्र छोड़ने पर योद्वाओं का नियम है कि नहीं मारना चाहिए समझे नहीं मारना चाहिए जब अर्जुन संकट में पड़े कि मारे ने मारे इसको अस्पताल से छोड़ दिए चलो योद्धा के रूप में तो है ही नहीं तो ये पाप लगेगा ये अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि द्रोणाचार्य को ऐसे मारना कठिन होगा और ये कितना गमासान युद्ध कर करते जा रहे हैं कितना युद्ध ये कितनी हानि करेंगे पता नहीं और कहने अर्जुन मारो इसको तो फिर कहने ये तो युद्ध के विरुद्ध है युद्ध के नियमों के विरूद्व है अन्याय हो जाएगा तो उनका जब कौन थे प्रद्युमन था ना अभिमन्यू था ना अभिमन्यु को जब मारा था इन्होंने इन्होंने भले ही एक तो मारने में कुछ आगे कमाए योजना तो उनकी कितने थे पांच से चार थे सबकी योजना से उसको अस्त्र शस्त्रहीन बना दिया था और उस उन चालाक लोगों ने सारे ने मिल करके मारा था क्या वो युद्ध के नियमों का अनुरूप था क्या अर्जुन जी को क्या वो युद्ध के नियम थे वहां आज ये वो कहते हैं युद्ध के नियमों के विरूद्व मत मारो द्रोणाचार्य को तो का मारो इसको मार डाल तो ऐसी स्थितियों में जब ये संतुलन होता है आदर्श रूप में मारना वो एक आदर्श है और जब वो भी अन्यायकारी है दूसरा और ये भी कुछ आदर्शों को भंग करके मारता है, तो इसको अच्छा माना जाता है क्या तुमने माया ठीक है एक स्थिति और दूसरी स्थिति ये होती है कि ऐसी ऐसी घटनाओं में जो आदर्श रूप में आते हैं वो उस आदर्श का पालन करने में अपनी स्थिति गतिविधि को जोगा तो रखते हैं परंतु याद रखें ऊन की बातों को प्रमाण माना जाता है आपने आपदों का लक्षण सुने होगा लगभ्य सत्यवादी सत्यवानि परोपकारी पक्षपात पक्षपातरहित सब के बा के आप्त मात्मक अध्ययन करो यदि लाख् व्यक्ति हो, विद्वान् होक लाखो और व्यक्ति अवसरवादी हो कि उपकार संसार लाख में के चलो। एक अरब भारत मे एक करोड़ में कितने होंगे सौ या कितने ऐसे ही सौ सौ करते चले जाओ है एक लाख में एक करोड़ और उस स्थिति में समाज का स्तर सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति अनेक कुरीतियों का निराकरण व्यक्तियों का जीवन व्यक्तियों की मान्यताएं व्यक्ति का व्यवहार ही लाख में एक होने पर अंतर आप तैयार हो जाओगे, या बीच में ही भाग जाओगे अपने घरों में, क्या करोगे। आप बोलो क्या करोगे, बीच में हटोगे या चलोगे आदर्श केरी आपके दिमाग में एक ही बात रहती है सबके हानि और लाभ और तो कुछ नहीं ना यही है ना हानि और लाभ दो ही तो दिमाग में बात रहती है कहीं दौड़ लगाओ हानि और लाभ और हानि और लाभ मैं भी आपको बताता हूं सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति हानि लाभ यही है क्या समझे आप हानि लाभ क्या है सुख की प्राप्ति दुख की हानि लाभ नाम की चीज यही है यह समझा और कुछ नहीं हानि और लाभ अब दोनों की अोनो करने में व्यक्ति जब अच्छ प्रकार से सोचता है तो वो ये देखता है कि सत्य मानने जानने और चलने से सुख अधिक दुख कम होता है कमी तुलना को सत्य अपनाता असत्य न अपनाता अल्पज्यता की कोरि और कुसंस्कारो जो जो में दोष आता है, उसको दोष मानता है। और कहता ये दोष मया या हुआ मिको अच्छा नी मानतात्मापज्य नी सर्शक्ति मन भी नह अनेक कारणो असाधानी अज्ञानता कुसंस्कारो दोष होते है आदर्शवादी क्या योष हा ये दोष हि ये गुण नही अज्ञानता हा ये दोष हि कुसंस्कारो दोष हे निर्बलता से हुआ यह दोष यह कोसी पर फिर चलता और अवसरवादी इसको छोड़ देता अंत ही समाज में अनेक बार क्या होता है कि आदर्शवादी की कोई नहीं सुनता और अवसरवादियों की सब सुनते न्याय के पक्ष को लेके विदुर जी अनेक बार सामने आते थे बिदुर जी मावात काल में आते थे तो उसकी कोई नहीं सुनता था न्याय के पक्ष को लेकर आते थे देखो ये युवा मत खेलो जैसे ऐसे कहते थे ये ठीक नहीं है कोई नहीं सुनता सुनता ही नहीं कोई <laughs> अब कृष्ण जी ने इतना प्रयत्न किया ये धिष्ठ जी ये दुर्योधन समझ जाए मान जाए समझ जाए और उसने ऐसे धज्जी उड़ाई श्री कृष्ण जी की है सुतिय ग्रह विनय है विनय युद्ध देने के शव है तो उसने सोचा ये दुर्योधन यदि जियेगा और ये किसी को जीने नहीं देगा और अन्याय ही फैलाएगा और ये बस सब कुछ विनाश करेगा इसको तो मरवाना ही ठीक है मारना ही ठीक है युद्ध होना ही ठीक है तो देखो. वेद मन्त्र आपने आने है. सत्य जो है सरल है कोमल है और के हैश में का कहा ईश्वर करवाता है और की सत्यमा हनतिश् हि ऐ बने जरककर्ण स्वाव वैसे हि क्यो न बने हसरे देशे क्यो बने ईश्वर आदर्श है तीनू कां आज क्या मैशी बयानस्पति का आज स्वामी बयानस्पति जी को आप स्मरण करेंगे उनके गुणकर्म स्वभाव को देखोगे उन्होंने क्या कुछ किया इसको जानोगे आप ध्यान देने की बात यदि वो नये होते न आते और ये कार्य न करते तो भारत की क्या भयंकर दुर्दशा होती भयङ्कर अवस्थां होती आज तक क्या कुछ हम मानते क्या पढ़ते पढ़ाते और भारत के अंदर क्या क्या होती वो सारा चित्र अन्यता देखो आप प्रत्येक क्षेत्र मेखो आश्चर्य व्यक्ति क्या कुछ कर दिया और आप जो सोचेंगे हम भी महर्षिदान सरस्वती जी के तहत बनेंगे और वही करेंगे तब तो आप कर पाएंगे नहीं तो आप विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे उनके सत्यार प्रकाश आदि ग्रंथों को अत्यंत श्रद्धा प्रेम से पढ़ो एक पंक्ति को देखो और उसके ऊपर पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दो फिर देखो आप कितना अपना और समाज का कल्याण बातों से इधर उधर होए और विनाश हो जाए, अपने उपदेश में अमर अमरस्वामी जी बोलते थे लोग सुनाया करते हैं कि अमरी कली दयानन्द है कौन सी की चक्की पिस्ते हे न जो उसके अंदर कीली होती है और वो गाँव में देखी थी अब भी कहीं या नहीं है एक आदे उसको घुमाते थे पाठ को और एक नीचे पाठ होता था उसके नीचे कीली होती थी नहीं? तो वो पाठ घूमता था किली के पास में जो चने के रहते थे वो बच जाते थे कुचलने से ठीक है शेष पिस जाते थे उन्होंने कहा वो जो कीली है चक्की की दाने है, डालते हैं गेहूं डालते हैं किली का महते दाये बाय सारे पिस जाते तो तु दयानन्द कुरजाते पिसे पुचले जाये दयानन्द किली छोड़ो आ दुर्गति दयानन्द किली को छोड़ दिया नहीं? या नहीं आपको नहीं कि है या नी जी आप देखेगे कि लिखा ये उ मान्य पढा और वो रोज पढ़ते हैं याद करते हैं व्यवहार में आता रहता है तो जहां जहां पर हम उनकी मान्यताओं से इधर सोचते हैं उल्टा करते हैं व्यवहार में करते तभी हम रुक जाते हैं उल्टा नहीं होने देंगे आप उल्टा नहीं मानेंगे उल्टा नहीं करेंगे आप बस तब आप सुरक्षित होंगे आपकी सुरक्षा होती चली जाएगी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे बड़े से बड़े संकटों में भी आप आगे बढ़ेंगे वो क्या कहते हैं कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कई आचार्य गुरु अध्यापक सन्यासी पढ़ाते हैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बात भी कह देते हैं जो स्वामी दयानंद के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है ऐसी बातें आई आ तो जो उनकी पंक्तियों को देखते जानते हैं वो झट कहते अध्यापक जी से आचार्य जी ये बात तो महर्षिदान इस रूप में नहीं मानते यदि वो नहीं जानते तो वो मान लेंगे कि जैसे कि अध्यापक ने बात कही वैसे उसने मान ली महर्षि की पंक्ति देखते हैं वो तो ऐसा कहते आप ऐसा कहते एक अपने विद्वान वृद्ध थे बड़ी अवस्था के थे वो पढ़ा रहे थे निरुक्त पढ़ा रहे थे जानते जने फलित ज्योतिष की बात आ गई फलित ज्योतिष सच्चा होता तो हम पढ रहे थे तो हमने पण्डित जी ये, जो है ये जो है। इसको जो वो थे कोई थे। हो थे। होता है है से जूा मय सि कोमे लडे थे पडताो पी जाते ऐसेता की सुाकिते एक दिन दूसरे विद्वान थे वो कहने लगे जीवात्मा व्यापक है सर्वर्थ हमने कहा स्वामी दान सरस्वती जी ने यह लिखा है जब ये जा, जीवात्मा जाता है तो धर्म धर्म के साथ जाता है सुना है ना आपने नीज नहीं याद धर्म धर्म इसके जीवात्मा मनुस्मृति का श्लोक है ना धर्म धर्म इसके साथ जाते पक नान सकति जीवात्मा को की तरह। जीवात्मा है, दर्म दर्म साथ इस ईश्वर जीवात्मा चाता धर्मधर्म पण्डितजी थीको दयानन्दे विरुद्ध मे बानि का हा तु जा भा बा आती तलोन् तैः न पण्डित बुद्धे विद्यालकार समर्पणानन्द बने उपथ ब्राह्मण पढते तो एक बार ये चर्चा आ गई कि गृहस्थ आश्रम कैसा है तो उन्होंने पुष्टि की इतना अच्छा है आनंद ही आनंद है इसमें इसमें अवश्य जाना चाहिए तो उन्होंने ऐसा किया ऐसा कहा तो हमने कहा स्वामी जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इसको रोगियों का आश्रम बताया है औषधि की की आवश्यकता जैसे रोगी के लिए होती है ऐसे निरोगी के लिए नहीं, नहीं तो बस वो लितो कि आगे कुछ है तो कोई में अहसा न पडता हा भोड़ो मे कोता मैं तुले सुना रहा उ सत्य पके को बा आ के तु महर्षि दानीते मागे ये, ये नी मा इसलिए उनके लि हमारा प्रभाव रहता था, कि कोई भी गृहे प्रेरणा दे आचित्र विद्यार्थी वेदवर्जी विमानस्य भी छेडाछेडी की असनाता ना विद्यार्थी असना, चलता न आ पतानि ऐ संयम तत्ते अजे छेडाछेडी नीते के विद्यार्थी चुपचाप ठीक आए पड़ गए करके चले गए तो यह सभी जगह ऐसा उन आदर्शों को सामने रखते गए आगे चलते गए तो आगे बढ़ते गए योग के विषय में कितने निर्णय व्यवहार के विषय में कितने निर्णय व्यवहार भानु में प्रसंग आया कि लोगों ने बात रखी जैसे अपनी ओर से उठा लेते हैं कि झूठ के बिना कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता इसलिए झूठ से सारे व्यवहार से होते हैं ये भाव आया व्यवहार भानु में तो स्वामीनांद जी का भाव भाव सुनाता हूं पंक्ति नहीं वो लोग महा महामूर्ख है जो ये कहते हैं झूठ से व्यवहार से धोते हैं व्यवहार सत्य से ही से धोते ऋग्वेदादी भाषणभूमि का सत्य से ही लौकिक सुख और सत्य से ही मोह सुख मिलता है ये ऋग्वेदादी भाषणभूमि ऐसे सिद्धांत दिमाग में रहते हैं क्या बात लिखी है, कि विषय लिखी है, वो सारी बात ये प्रसङ्गा चला मन्थन हुआो सुख दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है लोगो का पक्षम पक्ष जीवात्मा के स्वाभामित्के है प्रात पदारुण मनते बोलो कुस धन किया क्या, का हि बोलो या धन ही नी है सन्दीप जी कैसे देख रहे हो, तो हमने कहा देखो, स्वामी दयानन्द सत्यजि देखा किमुक्ति मे सुख औख दोन रते हि लौकिभा सुख दुख वा दाते मुक्ति ये तर्क था एक एक विद्वान् का तर्क किमाभि देह शब्द प्रमाण दा अनुमान की, की कल्पना शब्द प्रमाण अनुमान चक्राय तु क्या मनोगे का या यादु जी हा शब्द बोते किं ये क इसलिए ये बात कैसे आई कि अनुमान कल्पना की कि वहां दब जाते हैं सुख अधिक होता है भाई शब्द प्रमाण तो यह कहता दब नहीं जाते रहते ही नहीं वो शब्द प्रमाण तो यह कहता आप हनुमान लगा रहे कि वहां दब जाते हैं दब क्यों जाते शब्द प्रमाण तो कहता रहते ही नहीं नाश हो जाता कारण शरीर क्या है कौन बताएंगे जी आप बोलो, तरे तरे तरे तरे जी बोलो? शरीर क्या, क्या शरीर के हो आप कालशरीर का मेसि का लिखा कालशरीर चुप्ति ध्यान तो पता काले का लिखा पठे नीकरणी सी समान क्योते क्यो न जायत प्रसंग आता है इसमें रहता है इसमें रहता लोगों का कोई को और मतभेदमात्रा शरीर मान लेता जै स्वामी जी ने तो यही लिखा है प्रकत्र विभूची अर्थात प्रकृति जो है निर्णय कल्ते है आर्य उद्देश्यन् व्यवहार भु सत्य प्रकाश ऋग्वेदादि इन ग्रंथों को अच्छे प्रकार से पढ़ना पढ़ाना याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी बात कहां पर लिखी है तो आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति होगी अपने लिए दूसरों के लिए आक्षेपों का उत्तर देने के लिए वो सोनीपत के रामचंद्र जी हैं उनकी माता बल दे रही थी कि विवाह करवाओ विवाह करवाओ विवाह करवाओ करवा। वो नहीं करवाते अब तो अपने पंडित शांति प्रकाश जी चले गए अच्छे विद्वान थे कुरान के और इन पर शास्त्रार्थ करते थे माता जी ने कहा मेरा बेटा विवाह नहीं करवाता पंडित जी आप इनको प्रेरणा दो तो प्रेरणा देने लगे पंडित थे शांति प्रकाश जी और रामचंद्र की तैयारी थी अपनी के विप्रम तरीके विषय में स्वामी जी ने क्या लिखा है उसमें क्या है क्या नहीं तो पंडित जी की एक एक बात का उन्होंने खंडन कर दिया फिर भी बोलने की शैली लोगो केटा मे कखण्डनतािता केगे तु उत्पन्न तु, किया पया पया पढाया लिखाया और संन्यासी बनने जाया माता पिता बात न मानक लगेगा धृ नहीं उतारा, वो तो क्या करोगे आप? आपकी आचा है सन्यासी बनू सीधान्सन प्रवेश संसार अच्छा नी बा कते माता पिता पालो मिलाया पलाया इ पढा दिने तुजे पाप लगेगा और लोग भी पाप लगेग माता पिता का ऋण नी उत और बताोगे अब नहीं? नहीं कोई उत्तर अहं भागे का कोगे एक पिता सेवा कास लि पूरे भारत ने है माओे एकनात्मक और बा व्यक्ति विवाहता रूढा विवाह ने इहो ये हेतु गृहस्थे कागुता दूसरे गृहस्थि वैराग्यो हा योगा हा संे हो यादर्शन का यादी बोलो क्याशन कोन् प्रकरण को सी पङ्क्ति है रं कोन् है का है ढूढ रे अय जयन् हि ब्राह्मण त्रिभि बहु और तीन कोनसी ऋण पितृ ऋण देव ऋण आपने प्रश्न सुना है ये कहने रे तीनों को ले लेकर उसकी धज्जी उड़ा के रख दी तिर भी ऋणवान बहुत थी उसने एक एक बात को उड़ा के फेंक दिया तो नहीं बोले तो नहीं ये ऋण है ही नहीं रे वेण रेणु के तुल्य है ये ऋण नहीं है ये पुत्र अधिकारी है पात्र है, तो उसका अधिकारी होता है ऋण थोड़ा ही होता है यदि वो ग्रह समझ जाता है तो उसका पात्र उसका अधिकार है माता पिता उस के उस पर ऋण कैसे हुआ ऋण के जो गृहस्थ में जाकर के गृह स्थापन को चलाता है और वो माता पिता की सेवा नहीं करता तो ऋणी के तुल्य उसको दोषी माना जाता है वास्तव में ऋण नहीं होता आया समझ में ये उसके लिए लागू है एक बार ऐसी घटना हुई कि भाई तो करवा लिया और ये तो जा आप नहीं जाता वो। भी मेरी तो माता पिता जैस तैसे कवा लिकावा देगे दाक मातािता को कोन इर माता पिता देङ्गे अज मातािता या रोने लगेङ्गे ज्ञागे वहि बा आगी समने ऋषि ऋषि ये कहते हैं और पिता ये कहते हैं। तो माता सकियो विरूद्धि बात, बात चले ये निर्णय लेते जाते हैं, गतिविध्या चती वेद रहि ग्रन्थो क प्रमाण लेकर प्रयोग स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कितने सींगे में मे आप व्यापक लौकिक स्तर पूरे पर मुक्ति स्तर पूरे बाते मिलेङ्गी और तत्कले विषय निर्णय सि दान सप्तपति सारी बाते दिमाग मे र वैसे ही चलो अब कुछ बातें की। देखो आपको बताया गया था कि भाषा संस्कृत भाषा आपकी का कारण है। आपने कितना परिश्रम किया। उन्ति काणनाचर्यमे प्रसाद मेहन लाभना उ जि दश लकारो मू आनी दश लकारो मे धारावाहि संस्कृत बोलना संस्कृत लिखना कोई भी रुकावट नहीं पड़ती इस भाषा में कितना ही बोलें आप प्रवचन दें आप लेखन कार्य करें आप तो सफलता मिलेगी आप जितना ही उन्होंने पढ़ाया उतना ही सुरक्षित रखना है उसको आगे बढ़ा देना आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है उतना ही रखने वाला तो लक्कड़ बुद्धि है काष्ट बुद्धि है उड बुद्धि सारा चौपटबुद्धि काष्ठ बुद्धि पठाता वो तेलबुद्धि बुद्धि है, है।, तेल है।, तेल है या काष्ठबुद्धि है रबडुद्धि अच्च तेलबुद्धि को को तेल है बाभिमा व्यक्तिलबुद्धि जाता है इस योग शिक्षण शिविर के काल मे के आ बोलना के बात करनी है के लोगो व्यवहार अच्छा ये बला कोसी भाषा का प्रयोग कोगे आणिर शिक, मे क्यागे ब्रह्मचार संस्कृत भाषा और योग शिक्षण शिविरं भाग लेने वाले के साथ